शिवपुराण रुद्र संता ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्य नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब, -तब के उस विधान को समझकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर बृहलोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था उसी से उत्तम भक्तिभाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी उस तपस्या में लगे हुए उसके चार युग व्यतीत हो गए तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा तो बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी उसी रूप से उसकी आँखों के सामने प्रकट हो गए उसने मन से जिनका चिंतन किया था उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत में निमग्न हो गई। भगवान का निंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ किस तरह इनकी स्तुति करूँ इसी चिंता में पढ़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया दिव्यवाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की जब उसे दिव्य ज्ञान दिव्य दृष्टि और दिव्यवाणी प्राप्त हो गई तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देख उनकी स्तुति करने लगी संध्या बोली जो निराकार और परम ज्ञानगम्य है जो न तो स्थूल है न सूक्ष्म है और न उच्च ही है तथा जिनके स्वरूप का योगीजन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं उन्हीं लोक भगवान शिव को नमस्कार है जिन्हें सर्व कहते हैं जो शांत स्वरूप निर्मल निर्विकार और ज्ञानगम्य गम्य है जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सचिदानंदमय सहज निर्विकार नित्य नित्यानंदमय सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है उन आप भगवान शिव को नमस्कार है जिनके स्वरूप के ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है एवं सत्व प्रधान ध्यान के योग्य आत्मस्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाले तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है आपका जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रत्न में आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कर्पूर के समान गौरवर्ण है जिसने अपने हाथों में वर अभय शूल और मुंड धारण कर रखा है उस दिव्य चिन्मय सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योगयुक्त भगवान शिव को नमस्कार है आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तेज तथा काल ये जिनके रूप हैं उन आप परमेश्वर को नमस्कार है संध्योवाच निराकार ज्ञानगमय परम जन्व स्थूलम अंतस्तिम योगिभ तस्मे तोभ्यं लोककर्ते नोस् शर्व शांत निर्वि निर्विकार ज्ञानगम्य स्वे विकार्तम परमं यस्य तां नमामि प्रसन्नम एक शुद्धम दीप्यम विनाजा चिदनंदम सहजम चावि निंदम सत्यभूति प्रसन्नम येदमस्मस्ते विद्याोदीय प्रभिन्न सत्छंदमय आत्मस्वूप सारम पारम पवना पवित्रम तस्म यमस्ते यम शुद्धपमोज्ञ रकम सक्ष कर्पूरगौर इष्टाशूल मुंडे दधानम हस्त नव योगयुक्ता गगनम भूर्जिश्चिल ज्योतिर चुनः कालस्भ्यम नमोस्तु